छांदो्योपन शांकरभाष्यादम खंड कुशस् आख्यासन प्रसंग प्रस्तावप्रति विषय इति वक्त्यम इदरभ्य आख्यायि तो सुखावबोधा पासना के प्रसंग से यहां प्रस्ताव एवं प्रतिहार विषय उपासना भी बतलाई जानी चाहिए इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है यहां जो आख्यायिका है वह सरलता से समझने के लिए है मटकी हुरुस्वाटिकस जायजो शिर् चाक्रायण अभ्यग्रामे प्रद्रानक उवास ओले और पत्थर पड़ने से कुरुदेश के खेती के चौपट हो जाने पर वहां इभ्य ग्राम के भीतर आटिकी अर्थात जिसके स्तनादि स्त्री जनोचित चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी अल्पवयस्का पत्नी के साथ चक्र का पुत्र उशस्ती दुर्गति की अवस्था में रहता था मटची हतेशो मटचो अनयस्ता हूँ नाशिषु कुे तुर्भिक्षे जात आटिक्यापजात पयोधरादी स्त्री व्यंजनया सह जाहनामत्रापत चक्रायनः इभो हस्ती सर्हती ईश्वर हसारोहो वा इभ्य तस्मिन् गतिम् प्राप्त इत्यर्थः तस्कोनालाभाकुस्सायात कुतावस्था वाष कचि के मटकीहत होने पर मटकी ओले और पत्थर को कहते हैं उनसे कुरुदेश के अर्थात कुरुदेश की खेती के हत नष्ट हो जाने तथा उसके कारण दुर्भिक्ष हो जाने पर आटिकी यानी जिसके स्तनादि स्त्री जनोचित चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी स्त्री के साथ कुशस्ती नामक चाक्रायण चक्र का पुत्र इध्य ग्राम में इभ हाथी की हाथी को कहते हैं उसकी पात्रता रखने वाला व्यक्ति इभ्य धनी या आतीवान कहलाता है उसके ग्राम को इभ्य ग्राम कहते हैं उसमें अन्न प्राप्त न होने के कारण पद्राणक हो द्रा धातु का प्रयोग कुत्सित गति के अर्थ में होता है अतः कुत्सित गति यानी दुर्वस्था को प्राप्त हो किसी के घर का आश्रय लेकर निवास करता है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 जो कुछ एकत्र थे वे सब के सब ये मैंने अपने भोजन पात्र में रख लिए हैं अतः मैं किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण करूं? करूँ सोर्नाथ मटन्नीभ्यम कुलमाशा कुसित खादन यदि भक्ष्यदीक्ष विभिषे याचित्वान् तमुष्तिम होवाचेभ्य नेतस्मा मैया भक्षमा दुष्छिष्टराशे कुलमासा अन्ने नच्च ये राशौ मे ममोप निहिता प्रक्षिप्ता इमे भाजने किम कौमी अन्य के लिए घूमते घूमते उसने अकस्मात् हाथीवान को घुने उड़त खाते देख उसने जांचना की उस उसे से हाथीवान ने कहा मेरे द्वारा खाए जाते हुए इन झूठे उड़दों के समूह के सिवा मेरे पास और उड़द नहीं है जो एकत्रित थे वे सभी मेरे इस पात्र में गिरा लिए गए हैं अब मैं क्या करूं प्रत्युवाचो सस्ती ही ऐसा कहे जाने पर ने उत्तर दिया एसामच तानस मई प्रदान पान मृत्यु वही पीतम चालती हो तुम तो मुझे इन्हें ही दे दे ऐसा उसे ने कहा तब महावत ने वे उड़त उसे दे दिए और कहा यह अनुपान भी लो इस पर वह बोला इसे लेने से मेरे द्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पिया जाएगा एते एता नि्यर्थ मे मह्यम देवाच तानस इभ्योस्मा उसस्तये प्रद प्रदत्तवान अनुपा समीपस्थम उदकम हंत गृहा इत्युक्तः प्रतिवाच उठम वई मे मेदम उदकम पीतम साश्यामी एसा इस ष्यंत पद का अर्थ एतान इन्हें है अर्थात तू मुझे इन उड़दों को ही दे ऐसा ने कहा तब उस महावत ने उस को वे उड़द दे दिए तथा पीने के लिए पास रखे हुए जल को लेकर बोला भाई अनुपान भी ले लो ऐसा कहे जाने पर ने कहा यदि मैं इस जल को पीऊंगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा यह उच्छिष्ट जल पिया जाएगा अर्थात मुझे उच्छिष्ट जल पीने का दोष प्राप्त होगा इतुक्तवंतम प्रत्युवाचितर इस प्रकार कहने वाले उस उत्सति से दूसरे महावत ने कहा न्युछिष्टा इतना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 न जीविष्यामी इमान कुलमासान अखादन अभक्षण निति होवाच काम इच्छा तो में ममोदक पानम लभ्यतर्थ क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट नहीं है ऐसा कहे जाने पर उशस्ति ने कहा इन उड़दों को बिना खाए बिना भक्षण किए तो मैं जीवित नहीं रह सकता था जलपान तो मुझे इच्छानुसार मिल जाता है प्राप्तस्य अतच्चतावस्था प्राप्त सेद्याधर्मयशोवत स्वात्म परकार समस्त कर्म कुर्वतो इत्यभिप्रायः तस्यापि नागस्पर्श प्रत्युपायान्तरे जीवित प्रत्युपया जुगुप्स जुगुप्समेतकर्म दोषा ज्ञावेपेन कुर्वतो नरकपात सवेय प्रध्रणक शब्द श्रवणार्थ अतः इसका यह प्राय है कि इस अवस्था को प्राप्त हुए विद्या धर्म और यश से संपन्न तथा अपने और दूसरों के उपकार में समर्थ पुरुष को ऐसा कर्म करते हुए भी पाप का स्पर्श नहीं हो सकता उसके भी जीवन का यदि कोई अन्य अनिंद्य उपाय हो तो यह निंदनीय कर्म दोष के लिए ही लिए होगा ज्ञानाभिमानवश ऐसा कर्म करने वाले पुरुष का भी नरक में पतन होगा ही यह इसका अभिप्राय है क्योंकि श्रुति में प्रद्रणक शब्द का प्रयोग है फुटनोट चाक्रायण ने प्रद्रणक अर्थात अत्यंत आपदग्रस्त होने पर ही उच्चिष्ट भोजन किया था इससे यह सिद्ध होता है कि विधि का व्यती क्रम जीवन रक्षा का कोई व्य साधन न रहने पर ही किया जा सकता है अन्यथा कदापि नहीं साग्र उन्हें खाकर वह बचे हुए सह को अपनी पत्नी के लिए ले आया वह पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी अथा तो उसने उन्हें लेकर रख दिया स खादित्वातिशेषा अतिशिष्टान जाया जयी कारुण्यादाजहार शाटिज्य कुल्मा सुभिक्षा शोभन लब्धान लीते तदूव सं तथापि स्त्री कुलमासान पतुर हस्ता प्रतिगृह्य निद निक्षिप्तवती उन्हें खाकर वह बचे हुए उर्दो को करुणावश अपनी भार्य के लिए ले आया वह की उर्दो के मिलने से पूर्व ही सुभिक्षा शोभन भिक्षा हो चुकी थी अर्थात अन्न प्राप्त कर चुकी थी तथापि स्त्री स्वभावश पति के दिए हुए उन उर्दो की अवहेलना न करके उन्हें पति के हाथ से लेकर रख दिया सह प्रातः संजिहान उच यदान्य लभे मही लभे मही यक्षते समा उसने प्रातः काल से या त्याग करने के अनंतर कहा यदि हमें कुछ अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन प्राप्त कर लेते क्योंकि वह राजा यज्ञ करने वाला है वह समस्त ऋत्विक कर्मों के लिए मेरा वर्ण कर लेगा स तस् कर्म जानन कालेिहान शयन निद्रा वरीतजन लभेमहि पत्नियाण्वत्याति लेमहे तदु्क्वान्न लभेमहि ग लभेमहे धनमा धनस्थ जीवन भविष्य वह अपनी पत्नी के उस कार्य को कि उसने बचा रखे हैं जानता था प्रातः समय काल में अथवा निद्रा का त्याग करने के अनंतर उस अपनी पत्नी के सुनते हुए कहा यदि भूख से खिन्न होते हुए हमें थोड़ा सा अन्न मिल जाता यहाँ बद अभ्य का तात्पर्य है खिन्न होते हुए तो उस अन्न को खाकर सामर्थ्यवान हो कुछ दूर जाकर हम धन की मात्रा अर्थात थोड़ा सा धन प्राप्त कर लेते और उससे हमारा जीवन निर्वाह हो जाता धनलाभे च कारण आह राजदूरे स्था ये यजमान सत्मने शात्मन पदम स च राजा मात्र मुपलभ्य सर्वरात्र ऋत्विक कर्मा भी ऋत्विक कर्म प्रयोजना ये में कारण है जहां से थोड़ी ही दूर पर करेगा। यजमान होने के कारण उसके लिए यक्षते ऐसा आत्मने पद का प्रयोग किया गया है फुटनोटो कीजन रूप, रूप क्रिया का फल उस राजा को ही प्राप्त होने वाला था वह राजा मुझे सुपात्र समझकर समस्त के के लिए, को कराने प्रयोजन से वर्णन कर लेगा। इमा इतितान लेगाय उससे उसकी पत्नी ने कहा स्वामीन आपके देह हुए वे, वे उड़द ही ये मौजूद है इन्हें लीजिए, लीजिये उन्हें खाकर ऋत्वजों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाले उस यज्ञ में गया एव जायो इम एवये इति तान खादित्वामुम मुक्तवाच हंत पतक्षिप्ता स्वया कुल्मा विस्तरित मृत्ज इस प्रकार कहते हुए उस उसी से उसकी पत्नी ने कहा हे स्वामिन आप इन उर्दों को ही लीजिए जिन्हें आपने मेरे हाथ में दिया था उन्हें खाकर राजा के विुजों द्वारा विस्तार पूर्वक संपादित होने वाले यज्ञ में गया राज यज्ञ में उसस्ती और ऋतुजों का संवाद तत्रोनास्तावे तो सह प्रस्तुतार वहाँ जाकर वह आस्था स्तुति के स्थान में स्तुति करते हुए उद्घाताओं के समीप बैठ गया और उसने प्रस्तुता से कहा तत्र नुद्घात्री पुरुषा तथा नास्या नास्तावे तृतीय नवे तोड़ानुपोपेश समीप उप उप्रस्तुत और वहाँ जाकर वह उदगाता लोगों के पास आस्तव में जिस स्थान में प्रस्तुतागण प्रस्तुति स्तुति करते हैं उसे आस्तव कहते हैं उसमें स्तुति करते हुए उदगाताओं के समीप बैठ गया तथा वहां बैठकर उसने प्रस्तोता से कहा देवता प्रस्ताव प्रस्तोतर या देवता प्रस्तावन्वाद्वास्तोष्यति मूर्धातेष्यती प्रस्तुत जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो मेरा तेरा मस्तक गिर जाएगा ये प्रस्तोतरीत्मिमुखीकरण या।, या देवता प्रस्तावम प्रस्ताव प्रस्ताव भक्ति मनुगतान ताम प्रस्तावभक्तिमुगतायत्तावभक्ते अविवासन प्रस्तोष्यति प्रदुषो मम समीपे तत्परोक्षेपि चेद्विपते तत्परोक्षे चेद् विपत् तर मु तच्चानिष्ठम सैत अपि कर्म दर्शनात दक्षिण दक्षिणमागश्रुते अनधिके चा विदुषा मुत्तर एवको मगएत नव दक्षिण पंथ यज्ञ इत्यादिश्रुते भयानी ची दसम्समे कर्मण्यध नर्वस्तकर्माध्ययनाषु च तत्र अनुज्ञाया त्र दर्शनाथ कर्ममात्र सिद्ध कर्मणीति मूर्धातेपतिशती हे प्रस्तुत इस प्रकार अपने ओर लक्ष कराने के लिए संबोधन करते हुए वह बोला जो देवता प्रस्ताव में प्रस्ताव भक्ति में अन्वायत यानी अनुगत है यदि उस प्रस्ताव भक्ति के देवता को बिना जाने ही तो उसका उसे जानने वाले मेरे समीप प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा यदि यह माना जाए कि देवता ज्ञानियों के परोक्ष में भी मस्तक गिर जाएगा तो केवल कर्म का ही ज्ञान रखने वालों का कर्म में अनिधिकार ही सिद्ध होगा और यह बात मान्य नहीं है क्योंकि कर्म तो अविद्वानों को भी करते देखा जाता है और दक्षिण मार्ग का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से भी यही सिद्ध होता है और यदि उनका अधिकार न होता तो श्रुति में एकमात्र उत्तर मार्ग का ही प्रतिपादन किया होता क्योंकि दक्षिण मार्ग केवल स्मार्ट कर्म के ही कारण प्राप्त होने वाला नहीं है जैसा कि यज्ञ से, से, से दान से, इत्यादि श्रुति भी सिद्ध होता है, तथा मेरे द्वारा इस प्रकार कहे हुए इस वाक्य द्वारा विशेष रूप से निरूपण किए जाने के कारण भी विद्वान के सामने ही उसे कर्म का अधिकार नहीं है अग्निहोत्र स्मार्थ कर्म और अध्यनादि समस्त कर्मों में ऐसा नियम नहीं है क्योंकि जहां तहाँ अविद्वान के लिए भी कर्मानुष्ठान की आज्ञा देखी जाती है अतः सिद्ध हुआ कि केवल कर्म मात्र का ज्ञान करने वालों का भी कर्म में अधिकार है एवमेवोदाताम उचोदाता देवतोदीतमताम चेत अविद्वादाष मुर्धा ते विपतिष्यमेव प्रतिहर्ता हर्त्याता प्रतिहारम अन्वायत्ता मुर्धा ते विपतिष्य समता माता चक्रि इसी प्रकार उसने उद्गाता से भी कहा ये उदात जो देवता उद्गीत में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा इसी प्रकार प्रतिहर्ता से भी कहा, प्रतिहर्ता जो देवता प्रतिहार में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा तब ये प्रस्तुता आदि अपने अपने कर्मों से उपरत हो मौन होकर बैठ गए एमे वोदातारम प्रतिहरता रम वाचे समान ते प्रस्त्रोद कर्म्य समार उपरता सतो मूर्धपात चक्र्यचाकुर्थिवात्थ इसी प्रकार उद्घाता के तथा प्रतिहर्ता से कहा इत्यादि शेष अर्थ पूर्वत है तब वे प्रस्तोता आदि कर्म से समारत अर्थात उपरत हो मस्तक गिर जाने के भय से चुप होकर बैठ गए और अर्थी होने के कारण उन्होंने कुछ और नहीं कियाोपनिषद प्रथमाध्या दसम खंडभाष्यम संपूर्ण